योनि हाथ पैर कपड़े लत्ते किसी पर दृष्टि नहीं है मानो जीवन ही राममय है राम के बिना रहे राम को बिना पाए जी नहीं सकती मढ़ी जी हाँ जैसे पगली श्री राम कृष्ण उन्मादिनी अहा ईश्वर को प्राप्त करना हो तो पागल होना पड़ता है कामनी कांचन पर मन के रहने से नहीं होता कामनी के साथ रमण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 कुछ देर तक मणि की ओर देखते रहे श्री राम कृष्ण मणि से क्या सब त्याग कर मढ़ी माया के बिना गए क्या होगा माया को जीत ना पाया तो केवल सन्यासी होकर क्या होगा सब लोग कुछ समय तक चुप रहे त्रिगुणातीत भक्त बालक के समान मणि अच्छा त्रिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं श्री राम कृष्ण उस भक्त के होने पर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 मुझे बड़ी देर तक बैठा रखा तब भेंट हुई श्री रामकृष्ण उठ कर बैठ गए और भक्तों के साथ बातचीत करने लगे श्री कृष्ण मणि से मैं राम राम कहकर पागल हो गया था सन्यासी के देवता राम लला को लेकर घूमता फिरता था उसे नहलाता था खिलाता था सुलाता था जहाँ कहीं जाता साथ ले जाता था राम लला राम लला कहकर पागल हो गया था